हम सूरज को देख सकते हैं निकोला गिल दायर स्लाव कोविच हिंदी रूपांतर कविता आवरण एवं रेखांकन राम बाबू अनुराग ट्रस्ट वह एक सिपाही था वह उन्नीस में सिपाही बना जब हिटलर की नाजी फौज ने उसके देश पर हमला कर दिया वह कोई साधारण सिपाही नहीं था वह एक इंजीनियर था फौज में इंजीनियर का काम खतरनाक और कठिन होता है उसे हमेशा आगे रहना पड़ता है जब टैंक आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले इंजीनियर को जाकर बारूदी सुरंगे हटानी पड़ती हैं इंजीनियर को बहादुर होना चाहिए उसका कलेजा बहुत मजबूत और हाथ बहुत सदे हुए होने चाहिए अगर हाथ कापे, तो बारूदी सुरंग उसके हाथों में ही फट जाएगी हमारा सिपाही बहादुर था उसका कलेजा मजबूत था और हाथ सदे हुए थे उसने कभी गलतियां नहीं की उसने सैकड़ों या शायद हजारों सुरंगे हटाई और जीत का रास्ता साफ किया ये बहुत लंबा रास्ता था चार साल बाद उन्नीस में लड़ाई खत्म हुई सिपाही ने सोचा कि अब फौज में उसका काम खत्म हो गया वह घर आया उसे उम्मीद थी कि अब वह हल चलाएगा और फसल उगाएगा लेकिन तभी एक हादसा हो गया दुश्मन की फौज खेतों में बारूंदी बारूदी सुरंगें छोड़ गई थी एक दिन खेत में काम करते हुए सिपाही ने युद्ध में एक बार उसने सुना की अस्पताल में एक अलग वार्ड है जहां बारूदी सुरंगों से घायल हुए बच्चे भर्ती है वह उनसे मिलने गया उन्हें देखकर उसका दिल रो उठा जैसे अपने बेटे की मौत के समय हुआ था एक बच्चा उसे हमेशा याद रह गया उसकी आंखों की जगह सिर्फ गड्ढे रह गए थे उस बच्चे के शब्द उसके कानों में घूसते रहे मैं सूरज को नहीं देख सकता इष्ट सिपाही ने एक बार फिर फौजी वर्दी पहन ली नाजी फौज जो सुरंगे बिना फटे हुए गोले और बम छोड़ गई थी वह उन्हें साफ करने में लग गया जब भी वह किसी सुरंग को नाकाम करता था तो गुस्से और घृणा के साथ उसे उठाकर किनारे फेंकता था जैसे वो कोई जहलीला सांप हो वह बुदबुदाता था, था अब तुम किसी की आंखों से सूरज को छीन नहीं सकते सिपाही को कई साल तक अपना खतर सिपाही कई साल तक अपना खतरनाक काम करता रहा ताकि लोग बिना डरे हर जगह चल फिर सकें और बच्चों का जहां जी चाहे वे खेल सकें। दूसरे देशों में भी लड़ाइयां जारी थी अफ्रीका के कई देशों में जनता अपनी आजादी के लिए लड़ रही थी वहां भी जनता के दुश्मनों ने बारूदी सुरंगे बम और गोलों से धरती को पाट दिया था वहां भी अस्पतालों में घायल बच्चों से भरे हुए वार्ड थे आजादी के बाद एक देश की सरकार के अनुरोध पर सोवियत संघ के उस सिपाही को बारूदी सुरंगे हटाने के लिए वहां भेजा गया उसने फिर कोई गलती नहीं की उसके हाथ का भी नहीं कापे उसने हजारों सुरंगों और बमों को नाकाम किया उस सुदूर अफ्रीकी देश में भी जहरीले सांप के दांत तोड़कर फेंकते हुए वह कहता था अब तुम कभी किसी की आंखों से सूरज को नहीं छीन पाओगे उसे एक छोटा सा गांव जिंदगी भर याद रहा सारे गांव वालों ने सिपाही का स्वागत किया वह जानते थे कि मजदूरों के राज से आया यह सिपाही सच्चे दिल से उनकी मदद करेगा उसे एक छोटी बच्ची याद थी जिसने उसे जंगली फूलों का गुलदस्ता भेंट किया था बच्ची का रंग बिल्कुल सावला था और उसकी मुस्कान ने उसका गोल चेहरा उसकी मुस्कान से उसका गोल चेहरा चमक उठता था सिपाही को उस गांव में एक ऐसे खेत में से सुरंगे हटानी थी जिसमें ऊंची घास उगी हुई थी किसानों ने खेत में हल चलाने की कोशिश की लेकिन उनमें से कई तो लौटकर ही नहीं आए सिपाही ने खेत लगभग साफ कर दिया था बस एक छोटा सा हिस्सा बचा रह गया था लेकिन सिपाही थका हुआ था उस शाम एक धमाके से गांव दहल गया किसान समझ गए कि क्या हुआ था वे सिपाही को गांव में ले आए वह जिंदा था लेकिन उसकी आंखों से सूरज हमेशा के लिए छिन गया था वह अफ्रीका की गर्म धूप को महसूस कर सकता था लेकिन उसे देख नहीं सकता था हजारों लोग उसे विदाई देने आए सावलिश लड़की ने उसे फिर फूलों का गुलदस्ता दिया और हालांकि वह उसे देख नहीं सकता था पर उसे पहचान गया उसके मजबूत हाथ ने बच्चों बच्ची के रूखे बालों को प्यार से सहलाया शायद पहली बार उसका हाथ काप गया घर पहुंचने पर उसे पता चला कि वह नाना बन गया है उसकी बेटी ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया था वह बहुत गोरी थी और उसकी आंखें नीली थी लेकिन सिपाही के घर वालों को यह देखकर हैरानी होती थी कि वह हमेशा बच्ची को सावली कहकर बुलाता था शायद इसलिए कि उसने जिस बच्ची को आखिरी बार देखा था वह खिली हुई मुस्कान वाली सावली लड़की ही थी हम सब सूरज को देख सकते हैं तुम उसे देख सकते हो मैं भी देख सकता हूँ लेकिन सफेद बालों वाला एक लंबा आदमी छड़ी टेकते हुए सड़क पर जा रहा है सूरज उसके चेहरे पर चमकता है लेकिन वह सूरज को देख नहीं सकता हमें प्यार और सम्मान से उसे सलाम करना चाहिए डाक के डिब्बे में फूल। दायर स्लाव कोविच। महिला डाकिया से गेट पर ही मिल गई और उससे अखबार ले लिया महिला डाकिया अपनी भावों का पसीना पोच रही थी आंटी मरीना क्या तुम्हें ऐसे भारी थैले को लेकर कठिनाई नहीं होती है और क्या जरा खुद उठाकर देखो तुम्हारे पास इतने सारे अखबार क्यों है क्योंकि लोग बहुत से अखबार मंगाते हैं वे बहुत से अखबार पढ़ते हैं जिससे की उन्हें और जानकारी मिले क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो प्यारी लड़की यह थैला तुम्हारे कंधों के लिए बहुत भारी है मैं तुम्हारे साथ सड़क पर चलूंगी एक घर में अखबार तुम ले जाना मैं दूसरा अखबार दूसरे घर में ले जाऊंगी हम काम जल्दी पूरा कर लेंगे और तब तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी तुम्हें इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है तुम्हारे पैर थक जाएंगे ये तो कुछ भी नहीं है इस तरह वे साथ साथ चल दिए आंटी मरीना एक घर में गई नाच दूसरे में उन्होंने आधे घंटे में शहर का चक्कर पूरा कर लिया यह तरीका तेज और कारगर था बस एक समस्या थी तीन घरों में पत्र पेटिकाएं इतनी ऊंची पर थी कि नाचा उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है अलग होते समय आंटी मेरीना ने, ने कहा धन्यवाद मेरी सहायक तब से नाथसा हर दिन शहर के दूसरे छोर तक जाने लगी वह पुल पर आंटी मरीना से मिलती थी और फिर दोनों अपने अपने हिस्से की डाक लेकर चल देती थी लोगों ने नाथसा को डाकिया लड़की कहना शुरू कर दिया था यह उसे बहुत अच्छा लगता था आज हमारे लिए सिर्फ एक अखबार है एक घर में लोगों ने पूछा हाँ सिर्फ एक अखबार लेकिन यह बहुत दिलचस्प है उसने उत्तर दिया कोई पत्र नाथसा दूसरे घर में लोगों ने पूछा लोग अभी पत्र लिख ही रहे हैं नाथसा ने आंटी मरीना की तरफ मजाक किया बूढ़ी शिक्षिका उसका बहुत गर्म से स्वागत करती थी डाकिया लड़की को उसके घर जाना बहुत अच्छा लगता था लेकिन सी हो गई है शायद पत्र इस अप्रत्याशित विचार से वह चौक पड़ी जब वो आंटी मरीना के साथ डाक बांटना खत्म करके वापस जाने लगी तो नाथसा शहर के बाहर दौड़ती हुई एक मैदान में गई जहाँ सनई के फूल खिले हुए थे और गेहूं की फसल उगी हुई थी उसने खूब सारे ताजे फूल चुने उस दिन शिक्षिका को अपने डाक पेटिका में फूलों का गुलदस्ता मिला शिक्षिका ने फूलों को सावधानी से पेटिका से बाहर निकाला और अपने चेहरे के पास लाई उसके चेहरे की झुर्रियां छिप गई वह युवा दिखने लगी और उसका चेहरा खुशी से खिल उठा अनुराग ट्रस्ट